दोस्तों ब्रेने ब्राउन कहती है कि इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरों की अप्रूवल के चक्कर में गुजरता है। हम हमेशा ये सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? क्या मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहा हूँ? लेकिन असल फ्रीडम तब आती है जब हम इस साइकल को तोड़ देते हैं तुम कह सकते हो कि पहला स्टेप है अप्रूवल की एडिक्शन छोड़ना, मतलब अपनी चॉइसेस और अपनी वैल्यू को लोगों की राय से बंधना बंद करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो, उतना ही अपना असली रूप खो देते हो। दूसरा स्टेप है कंपैरिजन से आजादी। ब्राउन कहती हैं कि कंपैर तीसरा स्टेप है जॉय और ग्रेटिट्यूड कल्टीवेट करना। जब आप अपनी जिंदगी में छोटी-छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि फ्रीडम असल में प्रेजेंट मोमेंट में है, ना कि किसी परफेक्ट फ्यूचर में। एक मिसाल लो। एक young professional हमेशा अपने career को अपने colleagues के साथ compare करता है। अगर किसी का promotion हो जाए, तो वो jealous feel करता है। लेकिन एक दिन वो decide करता है कि अपने path को अपनी speed पर जीना है। वो अपने काम का gratitude practice करता है और realize करता है कि comparison सिर्फ उसकी energy खा रहा था। यही shift उसी inner freedom देती है। Brown कह मतलब असली फ्रीडम तभी है जब आप अपने मास्क उतारकर अपनी इम्परफेक्शंस के साथ भी प्राउड लीजिए। और दोस्तों इसी लेटिंगों का सबसे बड़ा रिवार्ड है एक होल हार्टेड लाइफ। जब आप अप्रोवल और कंपैरिजन के बोझ से आजाद हो जाते हो, तब आप करेज, कम्पैशन और कनेक्शन के साथ जीते हो, और यही असल गि�